बाट के खाओ इस दुनिया में बाट के बोझ उठाओ नमस्कार मैंने पहले भी शायद कभी बताया होगा कि खाना बनाना मुझे थोड़ा बहुत आता है और खाना बनाना मेरे हिसाब से एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि आ, सीखते सीखते आता है यो कहा जाए और इस प्रक्रिया के दौरान आप बहुत से कदम चलते हैं बहुत रास्तों से गुजरते हैं और हर रास्ते पर आपको एक नई चीज एक नया मोड़ मिलता है और एक नया अनुभव आता है तो आज का अनुभव है ये छपरा के बारे में और इस अनुभव को मेरे एक मित्र गणेश जी दीक्षित साहब ने बहुत अच्छा नाम दिया है उन्होंने कहा है बलिया वालों की खिचड़ी तो बलिया वालों की खिचड़ी के बारे में आज आपसे कुछ बात बताना चाहता हूं और यह बताने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि कैसे एक सहकारी जीवन आपके लिए इतनी अमूल्य यादें छोड़ जाता है कि आप तीस चालीस साल के बाद भी उन यादों को बीते हुए कल की घटना की तरह याद रख पाते हैं तो हुआ यूँ कि मैं छपरा में अपनी नौकरी के सिलसिले में पोस्ट हुआ और जैसा कि मैं बता चुका हूँ शायद पहले ही कि मैं बैंक में नौकरी करता था और ये छपरा मेरी पहली कंफर्मेशन के बाद पहली पोस्टिंग थी तो यहाँ पर एक मकान किराए पर लिया गया उस मकान में मेरे साथ मेरे अभिन्न मित्र श्री चतुर्वेदी जो मेरे सहकर्मी भी थे ब्रांच में वो भी रहते थे और हम और चतुर्वेदी जी वहाँ रहा करते थे और चतुर्वेदी जी की खास बात ये थी कि मेरे उस शाखा में पहुँचने से पहले चतुर्वेदी जी हर शाम अपने गांव चले जाते थे गांव मतलब उनका गांव सहतवार था जो छपरा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर रहा होगा और वहाँ एक ट्रेन जाती थी जो शाम को चलती थी छपरा से और अगले दिन सुबह वो ट्रेन थी छपरा बलिया पैसेंजर और अगले दिन सुबह बलिया छपरा पैसेंजर बनकर वापस आती थी तो चतुर्वेदी जी से ही मुझे ज्ञात हुआ कि उस ट्रेन का कोई समय नहीं था नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मत समझिएगा कि टाइम टेबल में समय नहीं था समय तो था परंतु वो ट्रेन उनकी याददाश्त में यानी उन्होंने शायद मेरे से पहले वहाँ 10-15 साल नौकरी की थी उनकी याददाश्त में वो ट्रेन कभी अपने समय से नहीं चली थी उसका समय शायद 6 बजे या साढ़े छः बजे शाम को था जो भी था तो वो ट्रेन कभी 7 बजे चलती थी कभी 9 बजे कभी 10 बजे कभी 12 बजे और उसका 50 किलोमीटर का सफर नॉर्मली दो से तीन घंटों में पूरा होता था कभी इंजन फेल होता था कभी पानी ख़त्म हो जाता था कभी चैन पुलिंग होती थी वगैरह वगैरह और बोले कि महीने में कम से कम एक दो बार तो ऐसा होता ही था कि वो लोग उसी ट्रेन में जाते थे और सहतवार या बलिया स्टेशन सहतवार स्टेशन पर उतरकर शायद वहीं नहाते थे और उसी ट्रेन में वापस बैठकर वापस आ जाते थे तो खैर इस प्रकार से छपरा में काम करने वाले बहुत से बलियावासी थे या बलिया के आस के गाँवों के निवासी थे जिनके घर उस स्टेशन की मतलब उस ट्रेन की लाइन में पड़ते थे तो ऐसे लोगों से का एक समूह था एक ग्रुप था और जैसा कि नॉर्मली ट्रेन यात्रियों का ग्रुप बन जाता है वैसा ग्रुप बना हुआ था चतुर्वेदी जी का भी ग्रुप था तो साहब चतुर्वेदी जी ने तो जाना छोड़ दिया क्योंकि वो तो मेरे साथ छपरा में ही रहने लगे परंतु आपके छोड़ने से ग्रुप थोड़ी आपको छोड़ देता है ग्रुप की एक कैरेक्टरिस्टिक बात यह है कि ग्रुप आपको नहीं छोड़ता आप भले ही ग्रुप से छोड़ जाए। तो उस ग्रुप ने भी चतुर्वेदी जी से अपना संपर्क जारी रखा और मैंने भी कहा कि भाई दोस्ती तो अच्छी बात है दोस्ती तो बनाए ही रखनी चाहिए तो इस प्रकार से चतुर्वेदी जी के अनेक मित्र मेरे भी मित्र हो गए और हम लोग शाखा से निकलते थे उस जमाने में शाखा में देर तक बैठने का चलन था नहीं तो हम लोग छः साढ़े छः बजे तक घर आ जाते थे कभी कभी तो साढ़े पाँच बजे भी घर आ जाते थे और साहब उनके मित्र लोग चूंकि हमारा घर स्टेशन के काफ़ी पास था तो उनके मित्रों को भी कभी कभार स्टेशन जाते समय वो हम लोग को घर पर देखते हुए जाते थे और ऐसे मुलाकात होती रहती थी तो साहब अक्सर हाँ यह होता था कि गाड़ी लेट हो गई तो कभी कभार उनके मित्र लोग जो थे वो गाड़ी लेट हो जाने के बाद हम लोग के घर आ जाते थे अब साहब आपको घर की बात भी बता दू मेरा घर पहले तल्ले पर था फर्स्ट फ्लोर पर और नीचे कोई लोग रहते होंगे मैं तो नहीं जानता उनको और नहीं जानता था मतलब अभी भी नहीं जानता हूं और वो पूरा मोहल्ला था और उस मोहल्ले में एक सभी घर एक मंजिले हुआ करते थे तो हमारा घर भी एक मंजिला ही था मगर ऊपर उसमें दो कमरे बने हुए थे और मकान मालिक साहब ने वो दो कमरे मुझे किराए पर दे दिए थे कमरे कुछ ऐसे मत समझने लगेगा कि आज के कमरे हैं वो एक खंडहर नुमा कमरे थे और उसी में खंडहर नुमा बाथरूम भी थे और वो खंडहर ऐसे थे कि उनमें पेड़ पौधे निकले हुए थे इधर उधर मगर छत बहुत बड़ी थी सारे घरों की छतें मिली हुई थी और सारे घरों की छतें ऊंची-नीची, ऊंची नीची, उची नीची अलग अलग ऊंचाइयों की थी तो मगर चूंकि हम लोग दो छड़े व्यक्ति वहाँ रहते थे तो उन छतों पर तो मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा हाँ एक आध बार कुछ ऐसी नज़रें दौड़ी थी मगर खैर वो बात फिर कभी तो हमारे चतुर्वेदी जी जो थे वो नीचे से पानी भरकर ले आया करते थे और हम लोग आराम से घर में रहते थे आ, पानी भर कर लाने पर यह बता दूं कि मेरे घर से थोड़ा आगे एक सरकारी हैंडपम्प था हम लोग उसी से पानी भर कर लाते थे और नहाने के लिए मैं जब चतुरवेदी जी नहाते थे तो मैं हैंडपम्प चलाता था और जब मैं नहाता था तो चतुरवेदी जी हैंडपम्प चलाते थे तो खैर हम लोग वहीं सड़क पर नहा वहा कर आ जाते थे मगर अब बात असली आती है खाने की तो उस घर में जो दो कमरे थे उसमें कमरों में तो हम लोग केवल अपना अटैची रखते थे और एक कमरे में हमारा एक स्टोव था नूतन स्टोव था और उसमें हम लोग का खाना बनता था और हम लोग रहते बाहर थे मतलब छत पर रहा करते थे और हम लोग के पास सोने के लिए आ, मतलब वो छत ही जगह थी तो सबके अपने हमारे पास भी एक दरी थी चतुर्वेदी जी के पास भी दरी थी मेरे पास तकिया था चतुर्वेदी जी तकिया नहीं लगाते थे तो खैर हम लोग ऐसे सोते थे अब साहब क्या होना शुरू हुआ कि मैं बनारस से अपने घर से एक बहुत ही बड़ा एल्युमिनियम का पतीला लेकर गया खाना बनाने के लिए क्यों क्योंकि खाना बनाने की प्रक्रिया में उस समय तक मेरा ज्ञान खिचड़ी बनाने तक सीमित था नहीं ऐसा मत समझिए कि मुझे बाकी खाना नहीं आता था बाकी खाना बनाना भी आता था मगर खिचड़ी में मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझता था तो एक्सपर्टाइज की वजह यह थी कि मुझे मालूम था कि अगर दो कटोरी चावल है तो उसमें आधा या एक कटोरी ही शायद दाल पड़नी चाहिए देखिए इतना यह एक्सपर्टाइज की हालत थी और मैं ये भी जानता था कि अगर उसमें पहले थोड़ा प्याज व्याज डाल दिया जाए तो खिचड़ी का स्वाद कुछ और अच्छा हो जाता है और अगर कहीं घी मिल जाए तब तो फिर सोने में सुहागा था तो खैर साहब हम वो पतीली ले आए थे और उस पतीली में खिचड़ी बना करती थी तो हम और चतुर्वेदी जी आराम से खिचड़ी खाते थे और मतलब उस समय की बात है ये खिचड़ी खाते थे और कभी कभार उसमें कुछ सब्जियां भी डाल देते थे अब साहब हुआ यूँ कि एक दिन चतुर्वेदी जी के दो तीन मित्र वो आए और उस वक्त हम लोग की खिचड़ी चढ़ी ही थी तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो ट्रेन बहुत ही लेट हो गई आज तो लगता है कि दस बजे के बाद जाएगी तो मैंने मेरे अंदर अपने पिताजी वाली आदत मौजूद थी पिताजी हमारे किसी को भी खाने के लिए कह देते थे तो मैंने कहा कि अरे तो ऐसा करते हैं त्रिपाठी जी उनका नाम त्रिपाठी जी था वो बिजली विभाग में काम करते थे मैंने कहा त्रिपाठी जी ऐसा करते हैं कि आप लोग खाना यहीं खाइए उन्होंने कहा साहब खाना आप लोग होटल नहीं जाएंगे हम लोगों ने कहा नहीं, नहीं साहब हम लोग होटल नहीं जाएंगे हम लोग तो खिचड़ी बनाते हैं तो इस तरह से हमारी खिचड़ी की चर्चा त्रिपाठी जी तक पहुंच गई और उनके साथ में जो दो लोग थे उन तक भी पहुंच गई और उन्होंने कहा साहब तो ठीक है खा लेंगे आप लोग क्या बनाने जा रहे हैं बताइए हम क्या कर सकते हैं तो मैंने कहा देखिए हम लोग खिचड़ी बनाते हैं और मैं आपके नाम से उसमें थोड़ा चावल दाल बढ़ा देता हूं उन्होंने कहा ठीक है साहब तो देखिये सब्जी तो हम लोग के पास जो भी थी आलू था शायद या आलू लौकी गोभी जो भी सब्जी रही हो हम लोग ने कुछ लौकी गोभी सब्जी आलू डाल दिया और चावल बन गया और साहब हम लोगों ने मज़े में बैठकर खाया और खाकर चलें हो गई बात दो तीन दिन बीते फिर कोई दो तीन मित्र आ गए उसी तरह से और पता चला कि साहब ट्रेन लेट है और हम लोग ने उनसे खाने के लिए कहा उन्होंने कहा ठीक है और जब तक उन लोगों के लिए खाना हम लोग ने चढ़ा दिया और हमारी खिचड़ी तकरीबन आधी होगी शायद त्रिपाठी जी और दो तीन मित्र भी आ गए त्रिपाठी जी बोले साहब मैं मुझे क्या है भाई तो बोले साहब ये कुछ सब्जियां भी ले आया हम लोगों ने कहा मगर आधी तो बन चुकी है तो मैं चूंकि एक्सपर्ट था लोगों ने मेरी तरफ देखा उन्होंने पूछा कि भाई आधी बन चुकी है तो क्या अभी सब्जियां क्योंकि अब देखिए दूसरा बर्तन तो था नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि हम दोबारा खिचड़ी बनाते तो हम लोग ने मैंने कहा कि बहसियत एक्सपर्ट और चूंकि मैं सीनियर अफसर भी था तो मैंने कहा कि नहीं नहीं कोई फिक्र की बात नहीं इसी में थोड़ा दाल चावल पानी सब्जी डाल देते हैं पक जाएगा सब और साहब डाल दिया क्या इस प्रकार से उसमें थोड़ा दाल चावल पानी सब्जी और डाला गया और थोड़ा नमक मिर्च डाला और सब्जी बन गई खिचड़ी अब साहब देखिए हम लोग को ज्यादा कच्चे पक्के का तो ख्याल था नहीं परंतु हाँ अब सोचता हूँ तो लगता है कि डेफिनेटली कुछ तो ज्यादा कुक हुआ होगा और कुछ कम पका होगा मगर साहब हम लोगों ने बाकायदा खिचड़ी खाई और खिचड़ी खा के सबको बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया गर्मा गर्म खिचड़ी और चतुर्वेदी जी अपने गांव से कुछ घी वगैरह भी लाते थे तो घी भी अच्छे से डाला गया और खिचड़ी हो गई और साहब उसके बाद वो गाड़ी नहीं आई तो उस दिन यह हो गया कि भाई आप लोग ये छत है और अगर गमछा हो तो गमछा बिछा लीजिए और सो जाइए और जब गाड़ी का टाइम हो तो चले जाइएगा और साहब इस प्रकार से वो लोग सो गए शायद बारह एक बजे उठे होंगे और चले भी गए होंगे ये तो मुझे नहीं याद है कि कब गए परंतु हाँ सुबह जब उठे तो हम और चतुर्वेदी जी दो ही व्यक्ति थे वहां पर इसके बाद हुआ यूं कि गाड़ियां लेट होती रहीं चतुर्वेदी जी और उनके ग्रुप के लोग हमारे मित्र हो गए और हम लोग वो समय समय पर आते रहे और जब भी जो भी आता था तो वो अपने हिस्से का एक मुठ्ठी चावल और दाल डाल देता था और मेरे पास तरह तरह के लिफाफों में विभिन्न प्रकार की दालें और चावल और सब्जियां इकट्ठी होती रहीं लोग अपना अपना हिस्सा लाते थे डाल देते थे और कुछ समय के बाद तो हालात ऐसे हो गए कि फिर मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी वो अपने आप ही जब कोई आता था देर से तो वो अपना एक मुट्ठी चावल डाल दिया करता था और साहब खिचड़ी तैयार हो जाती थी ये था कि हम लोग का खाने का समय साढ़े नौ दस बजे का था उस वक्त हम लोग खाते थे तो खाना चढ़ जाता था आठ बजे और नौ साढ़े नौ बजे तक जो भी आता था उसके लिए कुछ न कुछ वहाँ रहता था तो ये जो खिचड़ी बनती थी ये खिचड़ी स्वाद में चाहे जैसी भी हो मुझको तो अब नहीं याद है परंतु मुझे वो हंसते हुए चेहरे वो गपशप वो सिगरेट का उड़ता हुआ धुआं और कभी कभार रात में ईटे को सिर के नीचे लगाकर और गमछा बिछाकर दोस्तों का सो जाना आज भी याद आता है और मैं यही समझता हूं कि उस खिचड़ी का स्वाद शायद मेरे उन दोस्तों को भी आज तक होगा क्योंकि ये यादें ही हमारी विरासत रह जाती है और मैं यही आपके साथ साझा करना चाहता था धन्यवाद बात जब खाने की चली है तो एक और सहकारी भोज की बात आपको बता दूं। हम लोग बंबई पहुंचे हम लोग मतलब मैं बंबई पहुंचा और एक शानदार गेस्ट हाउस में जगह मिली उसका नाम था मूनलाइट गेस्ट हाउस ये बात है जुलाई उन्नीस की चूंकि मैं बहुत पैर भी लेकर गया था तो मुझे मूनलाइट गेस्ट हाउस में जगह तो मिल गई परंतु मेरा बिस्तर जो था वो एक टॉयलेट की सीट के सामने था और उसमें यह था कि सुबह चार बजे से जब से लोग जाना शुरू करते थे तो मेरी आंख सीधे टॉयलेट सीट पर ही पड़ती थी हाँ दरवाजा था ऐसा नहीं कि लोग दरवाजा खोल के टॉयलेट सीट का इस्तेमाल नहीं करते थे मगर खैर आना जाना लगा रहता था तो उसी गेस्ट हाउस में हमारे साथी बने श्री सुनील सिन्हा श्री चंद्रशेखर और श्री रघुत्तम रेड्डी हम चार दिशाओं से आए हुए चार लोग और लगभग एक ही समय पर वहां पहुंचे थे मैं केंद्रीय कार्यालय स्टेट बैंक के एक ऐसे विभाग में काम करता था जहां पर शायद थोड़ी सी मेरी पहुंच थी तो मैं ये कहूं कि मैंने फिर पैरवी लगाई और हम लोगों को माहिम गेस्ट हाउस मिल गया माहिम गेस्ट हाउस मतलब वो थोड़ा बहुत सम्मानीय गेस्ट हाउस था और उसके बाद कालांतर में हम लोगों को मलाड में मकान मिल गए तो हमारे मित्र रेड्डी साहब को सबसे पहले मकान मिला दिसंबर बानवे में और उसके कुछ ही समय बाद मुझको सिन्हा को और चंद्रशेखर साहब को भी मकान मिल गया तो जब मकान मिल गया तो उस वक्त हम लोगों में से कोई भी अपने परिवार को लाने की स्थिति में नहीं था और हम लोग ने यह तय किया कि ऐसा करते हैं क्योंकि मलाड में उस समय एवरशाइन नगर जहां पर वो हमारी बिल्डिंग थी वहां पर खाने के लिए सिवा सुनली नाम के छोटे रेस्टोरेंट के जहां पर चाइनीज खाना मिलता था उसके अलावा कोई और जगह नहीं थी और हम लोगों की पहली बात तो यह कि इतनी औकात नहीं थी कि हम हर दिन जाकर चाइनीज खाना खाएं और दूसरी बात यह कि हर दिन चीनी खाना खाने का शौक भी नहीं था तो साहब यह हुआ कि भाई खाना बना लिया जाए अब खाना बना लिया जाए ये कहना तो आसान था परंतु तो खाना बनाना चार लोगों का तो हम लोगों ने बाकायदा एक उच्च स्तरीय मीटिंग की और उस उच्च स्तरीय मीटिंग में ये तय हुआ कि भाई देखिए सब लोग पहले कुछ कुछ पैसा जमा करेंगे जिससे कि एक पूंजी तैयार हो जाए और उस पैसे से सामान खरीद कर लाया जाएगा ऑफ कोर्स मेरे पास गैस थी तो अब कुछ थोड़े बर्तन भी थे और उसके बाद खाना बनेगा और रवि श्रीवास्तव जो है वो चूँकि खाना बनाना जानते हैं इसलिए वो खाना बनाएंगे बाकी लोग खाने बनाने में उनकी मदद करेंगे हाँ हाँ हाँ हाँ तैयार हो गए सब लोग और ये हुआ कि भाई सब्जी वगैरह जो है वो तो बाहर मिल जाती है बिल्डिंग के तो रविवार शनिवार को सब्ज़ी खरीद ली जाएगी और पूरे हफ्ते वो सब्ज़ी चलेगी दाल चावल वगैरह रघुत्तम रेड्डी साहब उस वक्त एक ऐसे विभाग में थे जहाँ पर वो किसी मीटिंग वगैरह में जाया करते थे और वहाँ से उनको कुछ गिफ्ट्स मिलती थी वो शायद एसोशिएट बैंक डिपार्टमेंट या कौन सा था वो ऐसा कुछ डिपार्टमेंट था तो वहां पर हर एसोसिएट बैंक की बोर्ड मीटिंग में जाते थे तो इनको बहसियत जो डेस्क ऑफिसर होता था उसके कुछ गिफ्ट मिलती थी ये गिफ्ट लेकर आ जाते थे एक गिफ्ट में इनको एक टोस्टर मिला था तो साहब अब खाने की बात ये थी कि रघुत्तम रेड्डी साहब ने साफ बता दिया कि देखिए मेरा खाना बनाने में सहयोग यह होगा हो कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा हम लोगों ने कहा ठीक बोले और मैं आप लोगों के बर्तन बर्तन बर्तन धोने धोने में में मदद मदद उन्होंने उन्होंने वादा वादा नहीं किया कि वो धोएंगे परंतु करने का वादा उन्होंने निश्चित किया सिन्हा साहब ने कहा कि मैं आपको असिस्ट करूंगा और मैं कुछ बनाने में भी मदद करूंगा मतलब वो सिन्हा साहब भी अच्छा खासा शायद खाना बनाना जानते ही थे और चंद्रशेखर जी जो थे वो भी मदद करने को तैयार थे और उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी छोटा मोटा घरेलू काम कहेंगे वो मैं करूंगा। तो साहब मैं बहसियत सीनियर कुक खाना बनाने लगा और मैं ये बता दूं आपको कि मुझे खाना बनाने में उस वक्त दाल बनानी आती थी चावल बनाना आता था आलू की बढ़िया सब्जी बनानी आती थी और रोटी के नाम पर हम लोग डबल रोटी खाते थे और डबल रोटी मतलब ब्रेड वो टोस्टर में सेक कर तो रेडी बहुत ही वाज काइंड तो वो टोस्टर अपने सीट सीट के पास लगाते थे उनकी सीट वो स्विच बोर्ड के पास थी और वहां पे वो टोस्ट सेकते जाते थे और हम लोगों को देते जाते थे तो इस प्रकार से हम लोग खाना बनाते थे और खाते थे परंतु इसका एक इसका एक हाईलाइट ये है कि हमारे एक मित्र आए ललित कांत साहब ट्रांसफर होकर के आए और ललित साहब मलाड का मकान देखना चाहते थे कि मलाड में मकान कैसे हैं तो वो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ छोटे बच्चों के साथ में आए हमारे घर में जब ललित कांत साहब आए तो हम लोग ने उनसे कहा कि ललित आप खाना हम लोग के साथ खा कर जाइए तो ललित कांत थोड़ा चकित भी हुए उनकी पत्नी भी चकित हुई कि आप लोग तो अकेले रहते हैं और खाना तो हुआ कि भाई हम लोग अपने लिए तो खाना बनाते ही हैं आप भी बैठिए और खाइए तो साहब थोड़ा सा चावल दाल बढ़ गया सब्जी थोड़ी बढ़ गई और हम लोग को ब्रेड की तो कमी थी नहीं तो ब्रेड भी हो गई और साहब ललित बेटी शायद साल की रही होगी उस समय उसको आलू की सब्जी खाने में बहुत मजा आया और वो भी ब्रेड के साथ क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कोई भी माँ अपनी बच्ची को आलू की सब्जी ब्रेड के साथ खाने का मौका कभी भी देती होगी तो साहब उसने खाया और उसको बहुत अच्छा लगा उसने कहा कि अंकल बहुत ही बढ़िया खाना बनाया आपने अब चूंकि देखिए मैं ही तो हेड कुक था ना तो तारीफ तो मुझे को मिलनी थी अब साहब चले गए वो लोग कालांतर में मेरी पत्नी आई मेरा परिवार आ गया और हम लोग ने ऐसे ही एक दिन ललित कांत साहब और उनके परिवार को खाने पर बुलाया मेरी पत्नी ने कुछ व्यंजन बनाए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन थे क्या व्यंजन थे नहीं याद हैं परंतु तो हाँ कुछ तो बनाए थे अच्छे जाते वक्त उनकी छोटी सी बेटी ने जो बात कही वो आज भी मुझे याद है और पत्थर की लकीर बनकर मेरी पत्नी के सीने पर भी उसके दिल पर लिखी हुई है पत्नी ने कहा आंटी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया बहुत ही अच्छा लगा और मतलब उस बेटी ने बोला कि पत्नी मेरी पत्नी से बोला कि बहुत अच्छा खाना बनाया बहुत ही अच्छा लगा हमको मगर आंटी अंकल ने जो खाना बनाया था ना उसका कोई जवाब नहीं तो साहब बच्चों में तो भगवान बसते हैं और भगवान ने अगर मेरे खाने की तारीफ कर दी तो मैं तो बहुत ही अच्छा कुक हूँ धन्यवाद जिस रस्ते में सब सुख हो वो र